इत भवो भावो। लोकाना बुद्धिर्जानसम्मो बुद्धिहि भयमे चुद्धि अंतक सूक्ष्मवबोधन सामथ्यं तदन बुद्धिमा वद ज्ञान आत्मादिपदार्थानामवबोधः असम्मोहः प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्तिः क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वा अविकृतचित्तता सत्यम् यथादृष्टस्य यथाश्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धिसङ्क्रान्तये तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम् उच्यते दमो बाही शमहा अंतह सुखं बाह्यपश अच्छा सुखम आह्लाद दुख सभव अभा तद्पर्य भयस अभय तपरीत